पदम, पस्प आत्मनेदम कर्तरी प्रयोग कर्मणि प्रयोग विषे किंचिति स्थूल अभ्यास जो शत्रु प्रत्यय प्रत्यय विषे अभ्यास जैता पूर्व इधं शानच् प्रत्यय प्रत्यय विषे पढ़ा पुनः शत्रु प्रत्यय कुछ इदानम संगणकपटले दर्शित सूत्रमस्ट लट शत्रु शत्रुशनचाव प्रथमा समानाधिकरणे सना लटे तो लट्ल वर्तमनकालाषा एक शत्रु तथा शत्रु तथा शानच शानच् प्रतो प्रत्ययो किंतु उपयोग योजना अथमा सक अथम सना मूलसूत्र सूत्रमस्ति पाणीनी अष्टाध्यायी ग्रंथे अप्रथमा प्रथमा विभक् ये तो प्र न कर्तव्य है सूचित अस्नाकमे कि स्वागतम भगिनी ओ किम किम भगनी विस्मृतवे बहुद्य आगता राजश्री भगिनी आगिनी स्मरती कि महोदय प्रवासे आस्ता प्रवास जन्म ते ते तो पुनरागतव अस्त स्वागत अप्रथमा सनाकण कि अकुक् पात्र अकं स्थन य उदाहरम इति यदि वादा चेंदर सौंदर्य कु पुष्पे, पुष्पे हाँ पुष्पे, पुष्पे, सौंदर्य पुष्पे सुंदरता सुंदरम सुंदर सुंदरता भाव गुण सुंदर सौंदर्य गुण कुछे पुष्प अवतीनम गुण से अस्ति, कस्य कम अधिकरणम्, से अकम सु सुंदरता वाला सुंदर पुष्प सुंदर बांदरी बालिका अत्र तक अशेष्यपदी वक्त अत्र विशेषणम् तथा विशेष्यम् यत्र समान समान अधिकरण तत्र सना य्यम सकम सन अदयन विभक्चने भवतः प्रायः सुंदरम पुष्प विशे एक पदम विशेषण द्वित पदम विशेष सुण साम्यमस्करण वस्तु भिन्नमं नास् पद सुंदरता कस्ल पुष्पे अस्लियावत तो पुष्पे अस्ति शूरव कस् शूर शूरव भिन्न नास्त सन अम शूर गचति गूर शूर राछति क्छति क्रिया कव क्रिया कव क्रिया क्रिय क्रियते गमनक्रिया शूर राछ गमनक्रिया भवति चे दमनक्रिया केन भवते? भवते वा गमनक्रिया कवरेण हाँ हाँ किम दौनम है समान वस्तु द्योत व्योत समान वस्तु उच्चते शत्रु सूचय सक्य अत्रुशान अथम सना तथा शत्रु प्रत्ययस्य प्रयोग कथम हो प्रयोग उदाहरण नमत नमन बालक नमन बालक ग कि नमन विशेषण बालक्यपदवचन प्रदम हाँ तत्र बालकः इति यहाँ पुषा अस्थवा यु अस्त बालक पदार्थ अस् तं पदाथम सूचय नमन पदमी बामन सहव नमन नमन तो तरह सकती तर शत्रु इदान अथमा किं प्रथमा विभक्त न प्रयोग करीय मूलसूत्र वजती इदानम नमन बाकु्यस्तुता परंतु अन प्रयोगे आगता इति तद प्रयोग अन वर्तिक अन वैयाक सूत्र लिखित प्रथम विभक् कर्म शक्य परंतु कचि कशा योगे ते शु तथा शानच् प्रत्यय प्रत्यय प्रसक्ति नद नमन नमन नमन पश्यति पश्यति गायति नमनक पश्य इति गा नमनक पश्य उदाहरणानि कानि इति प्रत्य शत्रु काशा शु प्रत्यय कथं भवति भूधातु अस्त चेत अत शत्रु प्रत्यय तस् शुप्रत शुप्रत शुप्रत आन आन शत्रु शत्रु शत्रुपद अनम अन वर्णा सी अगर शकार से लोप बुकार से लोप लोप तर कि व्या व्यास्त्रे इत संज्ञा इत् उच्य लोप व्याकरण भाषा व्याकरण वादाशे श संज्ञा ऋकार से इत संा उच्यु लोप इत मीन्ोप ओके इनमें षकार से लोप ऋकार से लोप है मध्येक आसत अत अ सिद्ध सिद्ध्रतय योजना परस्पदी धातूना अनस्म पमपदी धातुभ्य प्रत्यय होू अनम अे भवति भवन्ति शत्रम भू धात नपुसुकिंगे रूप अनमंगे ंगे कि मोते? नृत्य शत्रापदिंगे नृत्य नृत्य नृत्य स्त्रीलिंगे नृत्यलिंगे नृत्य अकार से आगमन मध्य आगमनम yeah. तकार किमर्थमागछति दिवणे हाँ दिवादे अस्ण विकरण प्रत्यय विकरण प्रत्यय कचिदे अ आगछति मध्ये शत्रु प्रत तथा शानच् प्रत्यय प्रत्यय कृदंत प्रत्यय सॉ कृत् प्रत कृद प्रत्यय परु अ शुशान यदा प्रत्यय तस्ंदर्भे अक प्रत आगच्छति मध्ये गणविक तो हो भ्हादिगणे अस्त प्रथमगणे अस्त विक्रतय आगे मध्य विक्रण प्रत्यय कह भ्वादी तो भ्वादीगण से भादीगण सेकरण प्रत्यय त्री शोपो अकारते तस्थित अकार आगे विकरण प्रत्यय दिवाद शन लोप्रमण दिवादेशन शोप नकार से लोप ये ग मध्य अन तो स्थूलद प्रथमगण से भ्वादीगण विकरण प्रत्यय अकप्रतय मूल विकरण अन्यथा विक प्रतस्त स्मरणे सिद्ध विकरण अवलम सितय सिकरण प्रतय कमे भवसी भवित अकार द्वितीय तृतीय प्रथमगण भादगणे द्वितीयगणे तृतीयगणे दिव क्यक्ष उदाह दव अन चतुर्थ पंचम दिवादिगणे चतुर्थगणे यमगणे स्नुष्टगणेगणे छापेवद अ श्रदादि गणे अ चमन रुधादि गणे सुधादि गणे दुधादि गणे स्ना स्नम स्नम ना? ना ना ना महादेम इज अ ना अस mm -hmm. <laughs> ना ना ना ना स्टिड जस ना ना हाँ हाँ ना ना हम्म हम अंतरं हम कनाडी कने हाँ वो वो वो क्या दिगने ना स्नै ना अय अनम शप अस्त श कारण तदव अय अय आई आई आई या ओके okay. mm, okay. ओके तो श पूर्व पूर्व ईके आहते अयी अस्मकं पूर्वस्व Um, आने मुख अ दृश्य संगणक उपरी दर्शि मैं अथम भादीगणे अदादिगणे कि लुक्टे किो श्लू दिवत्व होती श्लोता द्विव उम अन यदिगणे नु स्वादिगणे तुदि अना उदि न तनारी उ न आ, न नन चुरादि अय इदानम एक स्मरणे चेत तो शुशान रूप रूपम रोगं तो कि अत काचि दर्शिता प्रथमगण पचन अस्त पचन पचनौ पचंद स्त्रीलिंगे पच पच पचंद अं केपे पुनः स्मस्म प्रथमा गणस्य तथा प्रथमगण सेवादि दिवादि दुदिचुरादि तो वन फोर सिक्स सेवेन टेन हम वन फोर क्या वन फोर सिक्स सेवेन टेन हम आ आग महारे सिक्स सेवेन टेन ना वन फोर सिक्स टेन ने वो रुदादी ना अंतमस्वर इस आ नो नो रुदादी ना कुत्रभोते ओ मचे मचे थम भ्वादिगण से दिवादिगण सेगण से अनम चुरादिगण से धातूना सुच्चय एक गण आलटुगेदर् मेक् वन कई ऑफ वन कैरेक्टरिस्टि ऑफ द धातू सो नॉर्मली Similar rules apply to these four ganas. The others belonging to these four ganas. Okay. And the other ones, the tyaaha, two, three, one hundred and five, five, seven, nine. No, eight. Eight, mm -hmm. nine. Eighty-three. Eighty-three. <laughs> तातूना वर्तन भि भिन्थमसच्चय यहां एक गुण कंग अंग अंगे कि धातु प्लस विक प्रत्यय कौटु अंगं यहां नृत् नृत्ति दिवादगणे चतुर्थगणे नृत् प्लस् विकन प्रत ये किंत नृत्य अंगं धांग अतिम अ अ अ कंक्षर किम यकारस्य अंते अकार शूयते सौंड शब य प्लस अस्क्रणपतम प्रथमगण से भ्वादिगण से भवति यस्य सर्व धातूना अंगं अद ये अकार अस्म अद्त अद ये अत अस्त अकार अत अदंत अवलम ह्रस्व अकार ह्रस्व इज का अत् व्याकरण तो अन्ते ह्रस्व अकार शूय तद अन्ते ह्रस्व अकार शूय अत्र अदंत अंगम् धातु प्लस भवति विक प्रत्यय अद्त अतः अकार शूयते श्रवण होती भ्वागण सेगण से तोदारगण से चुरादिगण से धातूनाद विक्रत योजन यदाक्रतय योजना अंगं अकारा अवगतव्यं द्वितीय अन द्वितयसमुच्चय द्वितीय तृतीय पंचम सप्तम अष्टम नवमगणे ये धाता सी अंगम अनदंत अदन न भवति, उदाहरणम्, उदाह क्री धा क्रिगणे क्री धा विक प्रत्यय विक प्रत्यय क्र ना, ना, ना, सर्वत्र मतलब अंगम ज्ञात अंगं अदर इं श्रत रूपसिदि कथम होती धास्ती नृत् प्लस विकरण प्रत्यय आगछति कि आगछति शुशान प्रत्यय सेभे प्रतयोजन सर्भे विक प्रत योजना परंतु अन्त कठिता अस्व तुमुन पटे तु, पटता खलो पूर्व हाँ mm -hmm. तदा उदाहरणा किृत्व नृत् नृत्ति प्लस तुम नृत्म वर्तन होती अकार सेसक्ति नर्त नृत्यं अथवा नर्ति नर्तमी नवर्ति गणविक गणविकक अत्र नर गणविकपत यहा य क्षमता ये तयोजन नेव शत्रु तथा शानच् प्रत्यय विषय गणव शु प्रत्यय विक्रतयेद प्रत्ययस्य विकणप प्रत्यय प्रसक्ति केवल शत्रुशान कृत् प्रत्ययु अ प्रत्यय अस्त परु यक्रतय अन्या प्रतय अस् प्रत्यय य गण विकय प्रसंतु सह प्रत्यय प्रायः प्रयोगे विरल प्रयोगे न दृश्यते दृश्य hmm. hmm. कारण इनमस्कं ज्ञानम शत्रुशनच प्रत्य प्रत्यय प्रत्ययस्य योजना कर्तव्यम् <coughs> कारण प्लस् य प्लस् त नृत्य नृत्य प्रथम भवादिगणे भू प्लस प्लस भवा प्लस् अव प्लस्तव अन नृत्य आसतन कितुगण ष्ठगणे लिख धा दशम गने, गने, चुरुधातो हो चोरयति दशमगणे चुरादे न चोरयन चोर शत्रु चोर, चोर, चोर, इदान आदौ कि अस्मक स्मरणे भव चुरधा अस्ति चुरादे चुरधा परंतु दशमगणे दशमगणे अस्टा आदो किंच् प्रत्यय आगती चुरा निच्ती प्रत्यय निचंत धातु होती निच् प्रत्योजन तूप रोप, रूप सेकार विकार भवति मीन पिवर्तन होती परिवर्तन भूत भौत आदो योजन चोरी चोरी चोरी अस्थ इधान चुर् प्लस निच् च्यूर् प्लस् निच् कि चोरी ओके oh, चोर okay. चुर्चुअली निच् मध्ये नकार से लोप होती चकार से लोप होती इवती चोर प्लस भवेत तत्र पुनः पर कानीचि सूत्रानि सो चोरी होती चुरी नव चोरी mm -hmm. चोरी भवति। चोरी भवति अनंतरम होती अन कि गणविकक्रण प्रत भवे किम शुप्रतय अस्त शत्रु प्रत्यय शत्रु प्रत्यय अस्ती शप आगछति शगछे शप गणव तो चोरी प्लस शप प्लस अत श मध्ये अकार चोरी प्लस अचोरय चोरय इन कि अोरया भे पानी नोरय तक एक, एक, एक, एक अस्या, अकार से लोप परंतु पर मुख्य विषय अस्माकं मुख्य चो चोरत्ति अथवा चोरय भ्रम होती कदाच दशमगणे खलु नृत्य भवत्य अस्त लेख लिखत पर दशमगणे चोर चोरी इति की धा तदा चोर ये अथवा चोरत् भव चुरत् भवे यदा भ्रमसी संशय तदा यदि अस्मस था मनसी आगछति चे चेतरुक् कि शत्रु प्रत्यय लक्षण कित वेकण प्रत्यय प्रसक्ति शु तथा शानच् तक प्रत योजना कर्तव्य मनसी आगछति चेत सुलभ तत्र से प्रसक्ति न्यूना शुशानच् विहाय अन्तयु तूपा कथम गणविकन प्रय आगती ना आगछती भ्रम होती चेहर तथा मन से शत्रुस्तच् नण तक प्रत्यय प्रसृति नोर हाँ, त्र तो भिन्न अन वा प्रश्न प्रश्न समीचीन अनंतरम <laughs> अनत चोर यहाँ अन तो किम कि दशमगणे <laughs> दशमगण से धा पूज तुंतूप कथम होती पूजय पूजया पूजय पूजय पूजय पूजया पूज्य प्ल तद पूज्य धा अनंतरम अन आगते पूजी की आदो बवती पूजी पूजी आ, पूजी प्लस आया। आ, पूजी प्लस प्लस पूजय यहाय तथा पूजय अनम क्षाधतु क्षाल चाली। हाँ, चाली प्लस आ, आ, प्लस तथा प्रेशय सर्वाणी अन कि दशमगणे रूप अोरयुम होती चोरि नोरयुम अन चोरय चोरय इतनी रूप तशेषक्र अस्ट शत्रु प्रत्यय अकारलोप हां हां इन इन दशमगणे दशमगणे शोक लोप दशमगणे डबल चेत तक अकार से पर अु गण तुमुन ये त प्रत्यय ओके विकरण प्रतः नागछति अनम शानच् पर एक सुलभेण एक सूत्रम ने सुलभ उपाय अस्ट शत्रुशत्र कथम होती ज्ञात कि चर्चित अस्वती शत्रम कथम भवति कथं भवत ज्ञान लट्ल चेत लट्ल कथम प्रथम पुषवचनूप भूधा तो लट्ल प्रथम पुषा कथम बहुवचन ऋपर अं भे अतिम प्लस निष्कासय अवशेषावस्व निसल् केवल भवन अवशेष भवन प्रथमा कि प्रथम पुिंगे भवति रूप शत्र भवन ओके always rule easy rule if you want to remember forget all that shatru shat atash at navare ruping vikana pratyay you can forget it ever it so what we get is what, what how to remember this how to easy, easy the number is for any dhatu not only प्रथमा प्रथम चतुर्थ शिक्षन एनी एनी गण धातु धाजी वे प्रत, लट्लम पुष बहुवचन तत्व तो अंतिम निष्कास्यश्न दिधा न न किम किम हाँ ृ नृतधात नृत्य प्रथम पुषवचन कित नृत्य नृत्य त्राई ती अंतिम वर्णन नृत्य नृत्यन तो Likhan, lik, Likhan, Likhan. Likhan. So that you can तथा लिख दू लिखिंगे प्रथम प्रथम विभक्वन रूप दू कैन अंडर्स्टेड इफ इट इज लिखिस्लि then it becomes a प्रातिपद तो प्रथम पुंगे लिखन स्त्रीलिंगे लिखती नपुंसकलिंगे लिखते गण विखण एव्रीथिंग प्रथमपुर प्रथम पुष बहुवचन रूप एनी धानी पस्पी धात शत्र पर। तो शत्रुपथी अबौट परसमी उदाहरणा चतुगण चतुर्थवर् दृष्टन दशमगण चुर चुरदा प्रथम पुष बहुवचन लटक चोर चोर चोर चोरयन चोरयन चोरयन हम्म चोरय आगे इं चोरय पुिंगे प्रथम प्रथम आगे एक अनमगण से धा कस्तु अस्तु बहुवचन स्थुवन अस् Hmm. संती, संती, संती, संती. सं, ओके, सनिंगे प्रथमवचन एक नौ बहुवचनमेजवचन आलवेज वन दिजापल ऑफ एक उदाहमस्ती द्वितीयगण से धा एक दधित ददती नकारा यथा चनेदती अस्म नकार यहाँ अच्छीगणे ददती इदान कर्तव्य नास्ती प्रथमा ददन कवलम दद्तेदति प्रथमचन ददं नदत ददत दद चुगण से पंचमगण स्वागण उदाहरण स्वादिगण चुनौती चुनौती चुनौती स्नो चिनो चिनो चुनोति सुनती चिना कि चिनोती चुनु चिनु चि चिनोती हाँ चिंवती चिंवती बहुवचनाल प्रथम पुषेव सुलभव चिन्वी पुंग चिन्वत नपुंसकिंग वन थिंग दैट कििंग इज स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग प्रथम चतुष्ठ दशमगणे शुनंधन स्त्रीलिंग शान प्रत आरंभ है न प्रथम चतुष्ठ दशमगण किलिंग किम अभवत भवन नित्य भवन आसी अन नृत्यं लिखन चोरयन रूपा सी स्ीलिंगे कि दीर्घयि नृत्य लिखती चोरयती रूप पर अन्ुण यहाँ सन आसित सन्सत असी अनत चिन्वन आस सप्तम चिन्वन अन कि पंचम सप्तमगणे उदाह उदाह ना कथम आत्मेपदी सरस्मेपदी ुन भुंग भुंजन महोदय राइट ुंजती अंतीलिंगे भुंजन भुंजन सप्तम रुधा देखने अन तनादगण तो तो उत्तम उदाहरण कवि त्र कुलिंगे कुर ओके okay. no, no, नएक तो तदनतर स्त्रीलिंग अनतर पशा पुिंगे कुरवन ओके अनंतरम क्री क्री क्रीनत अन नवमगणे क्यादे क्रीनात क्रीणा बहुवचनेीण ंगीन क्रीन क्रीणनि रूपा तो वन फोर सीक्स टेन पुिंगमें भवन भवन लेखन भवति लिख नृत्य चोरय अंदर द्वितीय नवमगणपर्यतम सन् चिन्वा भुंजन कुरान क्रीणनि इदान स्त्रीलिंग अन क्षमता तो नपोसकूपा सुलभा नपुस कवल तकार से नकार से तकारिखत इन सत् चिंवत्त मुंजतत्म स्त्रीलिंगे विशेषम विशेष कह विशेष प्रथमगण प्रथम अदस्ट अंगं वन फोर सीक्स टेन तवनस्ति चेत कृथंती चोरय लिखा मिल गूपा परंतु अनद नास्ति नु टु नैन अत्र तो ंगे नकार से निकमती रूपा कथम सन्स्तिंगे सती भवति। भवति सती। सीती नवती चिन्वे चिन्वती भुंजन अस्त भुंजती कुर्वन नॉट महोदय मतलब एक सनमती हाँ तो ब्रह्मा शृणु ध्रस्व मृणु धा ऐली प्रथमगणे दो इट इज एवरीथिंग इट एक्ट्स एक्ट अ पंचम पंचमगण स्वादिगण बट इट इज एक्चुअली इनमें पशा इध कि कथया शुणुतीिकॉज एव्रीथिंग एल्स रूपा सर्वाणी शुणु श्रृधा परंतु तस्य तत्र क्रीनति स्वादिगणवत्व परातुपाठमगणे पठित नीन शुण्व तेत क्रीनती क्रीणते नकार मत श्रुति पशा यरलव गणेश शुण्वती शुण्वती का कथम प्रथम गणे स्थापित परंतु सर्वाणि रूपाणि रूपी प्रक्रिया हम्म हम्म हम्म ई थिंक दिशी टू रिमेबर् वन फोर्स टेन सो गण से ज्ञान आवश्यकम कस्म गणे अस्त धा वो सीक्स टेन अस्त चेत क्रोलिंग कारात्र नकारान्वी तृतीयगणे मथम लट्ले प्रथमपुरुष से बहुवचनूम कथमी ज्ञावा तस्य अनम तर पुिंग से अन तकार सेकार से चे नपुंसकिंगलिंग ज्ञात गण से ज्ञान आवश्यक वन फोर सिके अस्सी चेत नकारस्य से भवन प्रसक्ति होती नी इदी रूपा अणेशु नकार नूयते सती चिंवती भुंजती क्रीणती नकार से केवलं दीर्घति इति दीर्घती इदानम तृतीय विशेषः कि अनरम पशा तृतीयगणे तो किंचित विशेष अस्ट स्त्रीलिंग विषे अन पशा तथा स्त्रीलिंग विषे अपोचगण विषय परशा आवश्यक चेा अन अग्रिम सप्ताह शानच् प्रत्याम पटा पतवास गतवासरे राक्षसे विवरण वहां हसत राक्षसे सुता लिख राक्षसे धनवामी राक्षसम राक्षसे अक्षर सामनम बहुवचन मंड दिस इज संधि संधि संधि प्लस प्लस प्लस प्लस प्लस राक्षसे राक्षसल राक्षसे समस्त सब समस्तपदमी सी अनम संधि राक्षस्यु बहुवचन तुल्य सी रा रामे तथा तथा रामेभ्यः रामेभ्यः रामेभ्यः अस्था चतुर्थी पंचमी बहुवचन सदन अक्षरा सक्षरा सन रूप रा प्राय प्रयोगे न शूयते राजा न शूय ये धन्यम केवल पद विशेष पदचातु महोदय विषय नमस्कार महोदय महोदय धन्यवाद थैंक यू